नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधवन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं, विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ जयपुर से संदीप अग्रवाल जी है जो टैक्स कंसल्टेंट करते हैं और इसमें एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं उनसे ही हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे आज ग्लोबल सबमीट में विशेष ब्रह्मा कुमारी संस्थान में पहुँचे हुए एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हो रहा है ग्लोबल सबमीट करके जिसमें अध्यात्म एकता और शांति और सुख ये चीज़ें कैसे हमारे जीवन से रिलेट करते हैं और अध्यात्म किस तरह से हम सभी को सपोर्ट करता है वो चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है हर व्यक्ति के जीवन में जब अध्यात्म जुड़ जाता है तो उसके जीवन में शांति और एकता आ जाती है तो हम सभी को मालूम है लेकिन अध्यात्म कैसे जोड़ा जाए अध्यात्म से अपने आप को कैसे जोड़ा जाए ये एक विधि है उस चीज़ को बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है तो ये सारी चीज़ें सुन भी रहे हैं वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अभी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। संदीप जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम उम्शान। में ओम शांति कैसे हैं आप बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत अच्छे और मैं चाहूँगा कि आपकी आवाज़ से हमारे सभी श्रोता पहली बार मुखातब हो रहे हैं रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में परिचय जुड़े दें दे। ओम शांति मैं संदीप अग्रवाल हूँ मैं कर सलाहकार हूँ टैक्सीशियन की प्रैक्टिस करता हूँ मेरे पिताजी भी टैक्सीशन के एडवोकेट हैं सीनियर एडवोकेट हैं मुझसे छोटा भाई जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है हुँ, हुँ, हम पूरा परिवार मगर मेरे, मेरे पिताजी को जोड़ें तो करीब तीस वर्षों से टैक्सीशन के फील्ड में जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं हु, मैं भी टैक्सीशन के फील्ड में जयपुर में जो संस्था है हमारी कर की उसका अध्यक्ष रहा हूँ अच्छा। और अभी ऑल इंडिया फेडरेशन जो हमारे नेशनल लेवल की बॉडी है उसका सेंट्रल जोन का सेक्रेटरी हूँ टैक्सीशन फील्ड ऐसा है जो आम आदमी या आम व्यक्ति को समझने में या उसके बारे में, हाँ, में पेचीदा पेचीदा क्यों लगता है <laughs> <laughs> देखिए कोई भी अगर किसी के लिए कोई प्रोफेशनल गया है, कोई प्रोफेशनल बनाया बनाया गया गया है प्रोफेशन अगर वो सबको समझ में आने लग जाए <laughs> तो उस प्रोफेशनल का क्या होगा फिर <laughs> तो ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू है पेचीदा है क्योंकि इसका कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है तो पेचीदा तो वो है ही कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाए एक्चुअली हम जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं वो सरकार और करदाता के बीच में एक सेतु का काम करते हैं नहीं, एक नहीं, सेतु की तरह हम लोग चलते हैं नहीं, नहीं, नहीं, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया है। थोड़ा सा पेचीदा ज़रूर है लेकिन इसको समझना भी ज़रूरी है क्योंकि हम सभी लोग जुड़े हुए हैं देश से जुड़े हुए हैं और देश और नागरिक इन सभी के बीच में अगर कुछ चीज़ें हैं जो हमें बड़े बड़े काम करने के लिए अगर अवसर मिलता है तो इसी के माध्यम से मिलता है और हम करते भी हैं हाँ ये बात है कि हम इंडिविजअल तौर पर जब इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए वो पेचीदा हो जाता है लेकिन जब हम लोग विश्व बंधुत्व के अभाव से एक देश को एक परिवार समझ के इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो तब बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हमारा सिर्फ एक परिवार से हम सीमित नहीं रहते हम पूरे देश के साथ जुड़ जाते हैं तो तब ये चीज़ें आसान लगने लगती हैं तो यही है कि हम लोग इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा आपको बाहर आना पड़ेगा अपने नीड्स को छोड़कर आगे आके सोचना पड़ेगा कि हमें आ, हमारा असली अस्तित्व क्या है हमारा असली दायित्व क्या है तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे तो आइए संदीप जी से मैं बात करना चाहूँगा और बातें आपकी भी कराना चाहूँगा और जैसे कि हमारे युवा साथी हैं कई बार हमारे युवा साथी सोचते हैं कि हमें करियर करना है तो जब अकाउंटेंट की बात आती है या अकाउंट्स की बात आती है टैक्स की बात आती है तो इसमें बहुत सारे विभाग आजकल बन गए हैं पहले तो चीज़ें बहुत शॉर्ट आउट होती थी एक जगह पे ही सारी चीज़ें होती थी लेकिन आज बहुत छोटे छोटे चीज़ भी आ गए हैं तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा विस्तार से बताइए टैक्स में क्या क्या चीज़ें हैं इसमें कहाँ कहाँ ऑप्शनस हमारे युवाओं को है और कहाँ जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए क्या है देखिए की जहां बात करें तो एक कॉमर्स का फील्ड है मुझे याद है जब मैं खुद ट्वेल्थ क्लास में था तो उस समय अगर देखा जाता था तो दूर दराज गाँव में जहां पे ट्वेल्थ तक स्कूल हुआ करते थे या उससे पहले मेरे पिताजी के टाइम की जब वो चर्चा करते हैं तो कॉमर्स सब्जेक्ट को एक इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं माना जाता था पर पिछले कुछ कुछ वर्षो में हमने जिस तरह देखा है आर्थिक क्रांति आई है पूरे विश्व में हम देश की बात करें तो पिछले पाँच छः साल में जो अर्थव्यवस्था में मूल रूप से परिवर्तन हुए हैं जितने सारे चेंजेस हुए हैं अगर हम उसको मायने में रखें तो ये फील्ड इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा फील्ड हो गया है इस फील्ड को अगर हम एक अकाउंटेंट की नजर से देखें मैं कर सलाहकार की नजर न देखो, अकाउंटेंट की नजर से देखें तो इस फील्ड में अगर आपने अकाउंटेंसी का कोई भी एक सॉफ्टवेयर की अगर ट्रेनिंग ले ली है और आपने किसी के अंडर में अगर दो महीने की भी ट्रेनिंग ले रही है तो आप 10 से बारह हजार रुपये महीने बड़े आराम से कमा सकते हैं मैंने कई ऐसे मेरे साथ में जो अकाउंटेंट काम करते हैं या मेरी पार्टीज के अकाउंट्स काम करते हैं तो वो अगर आठ से सात हजार रुपये महीने कहीं काम कर रहा था अकाउंटिंग का छोटा सा तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस उसको वहाँ से जॉब छुड़ाया आज वही व्यक्ति पिछले दो तीन साल के अंदर लाख रुपये महीने तक कमा रहा है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंजेस है हमने कहा जैसे टेक्सेशन हर किसी को नहीं समझ में आता क्योंकि बड़ा फास्ट और इंस्टेंट चेंजेस हो रहे हैं अगर हम कर की नजर से देखें तो ये प्रोफेशन भी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोफेशन हो गया है आप लॉ करके भी टैक्सेशन के फील्ड में जा सकते हैं बिकॉज हम कोई भी किताब पढ़ते हैं अगर मुझे देखें तो मैं 18 साल की उम्र से इस फील्ड में हूं, बिकॉज मेरे पिताजी टन के अधिवक्ता रहे हैं तो क्योंकि मैं टैक्स सुबह शाम सुनता था तो मैं, मैंने कहीं किसी लॉ या किसी यूनिवर्सिटी में जाके मैंने टैक्सीशन नहीं पढ़ा नहीं। जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही जरूरत अविष्कार की जननी है वहाँ पर हम इस चीज़ को जानते हैं तो जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ती थी तो ये बहुत वाइड फील्ड है इस फील्ड ये फील्ड सबसे ज्यादा इस टाइम ऊपर है कि कई सारे चेंजेस है बहुत बारीक चेंज क्योंकि आजकल ई e कम्युनिकेशन का ज़माना आ गया है सब कुछ ऑनलाइन हो गया है सबको ऑनलाइन करना मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज का हिंदुस्तानी आज का भारतीय ऑनलाइन काम करना या इंटरनेट चलाना नहीं जानते या उसके लिए टिपिकल है बट फिर भी हम जैसे कर की जरूरत पड़ती है सरकार को देखें तो सरकार ने बकायदा टैक्स रिटर्न प्रपेयर्स बना रखे हैं जो जगह जगह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की देखें तो वो जगह जगह बैठते हैं इस तरह आ, स्टेट लेवल पे देखें तो ई मित्र इस को काम कर रहे हैं तो अगर आप थोड़ा सा भी कम्प्यूटर चलाना जानते हैं लॉ बेसिक नॉलेज आपको है तो ये फील्ड आज की तारीख में बहुत अच्छा फील्ड और अच्छा अर्निंग फील्ड है आप आराम से अपनी गृहस्थी का गुजारा इस फील्ड में कर सकते हैं चलिए एक तो बात ये समझ में आ गया कि टैक्सेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है और इसमें आप अपना करियर भी बना सकते हैं युवा साथी अगर सुन रहे हैं थोड़ा सा अगर उनको इन चीज़ों की रुचि है तो वो इस फील्ड में आगे आ सकते हैं और नई भी रुचि है तो आपका कंप्यूटर से अगर रिलेशन अच्छा है कंप्यूटर आप अच्छा चलाना जानते हैं तो उसमें जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे अभी टैक्स वाली जो सॉफ्टवेयर आते हैं टेली वगैरह ये भी अगर आप अच्छी तरह से ऑपरेट करना सीख जाते हैं तब भी आप जो है अपना आजीविका इस पर चला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा एक करियर ऑप्शन इसके अंदर हम सभी को मिल रहा है और इसके साथ ही आप प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट कहा जाता है धीरे धीरे आप इन चीज़ों को सीख भी सकते हैं ऐसा नहीं कि आप ख़त्म हो गए भाई अभी कुछ पढ़ा नहीं मैं आगे ना लॉ किया ना टैक्सेशन के बारे में कहीं मैंने पढ़ाई किया है तो आप रुक गए ऐसा नहीं है क्योंकि आज के ज़माने में डिजिटल हो गया है तो डिजिटलाइजेशन जो है वो कॉमन पीपल भी उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे अगर कंप्यूटर से आप अच्छा नाता है आप अच्छी तरह से उसको ऑपरेट कर पाते हैं तो आप आराम से इन चीज़ों को कर पाएंगे और आगे दो तीन साल अगर अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो भी अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं तो आइए संदीप जी से फिर मैं जोड़ना चाहूंगा आप सभी को। संदीप जी जैसे आप जयपुर गुलाबी नगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की थोड़ी सी बातें बताइए कि वहाँ कौन कौन सी चीजें हैं <laughs> देखिए अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो आप ऐसी सिटी में आ रहे हैं जो वर्ल्ड मैपे बहुत बड़ी हेरिटेज के मामले में बहुत बड़ी सिटी है जी अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो जयपुर को दिन में देखने के साथ साथ आप जयपुर की सिटी को अंदर से रात में घूम घूमिए <laughs> आपको ये लगेगा कि बारो मास दिवाली है क्योंकि जयपुर की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं पहले सिर्फ हेरिटेज बिल्डिंग्स हुआ करती थी अब जयपुर चार दिवाली की जितनी भी बिल्डिंग है तो आप उनको देखेंगे तो सभी पे लाइटिंग्स पूरी रात चलती हैं बारों महीने चलती हैं उसके अलावा आप भगवान गोविंद के आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन कीजिए आप हवा महल की हवा खाइए नाहरगढ़ सिटी पे जाके नाहरगढ़ के किले पे जाके आप रात में अगर जयपुर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं तारामंडल को देख रहे हैं ऐसा जगमगाता हुआ आपको जयपुर देखेगा आप जयपुर को देख सकते हैं सिटी पैलेस अगर आप हिस्ट्री में बिलीव करते हैं तो जी राजे महाराजे रजवाड़ों के क्या थे तो आप सिटी पैलेस आइए सिटी पैलेस में आपको सारे राजे रजवाड़ों के सारी चीज़ें मिलेंगी आपको पता लगेगा कि इतिहास क्या है राजस्थान का कैसे रजवाड़े राज करते थे अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पहले के समय में वैज्ञानिक कैसे होते थे वो कैसे चीज़ों को मालूम करते थे तो आप जंतर मंतर जाइए जंतर मंतर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कैसे दिन और रात की गणना की जाती थी कैसे बरसात की गणना की जाती थी कितनी बरसात होगी नहीं होगी मौसम की सारी गणना की जाती ये कुछ मुख्य स्थल जयपुर में है जयपुर में आ, के लोकल गाड़ियाँ कई चलती हैं जो पूरा जयपुर दर्शन कराती हैं आपको जब बिरला मंदिर है मोती डूंगरी गणेश टेम्पल है आप वहाँ जाइए वहाँ आपको बड़ा अच्छा फील आएगा और हेरिटेज लुक के मामले में जयपुर आज वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पे है जो आज हेरिटेज है जयपुर का वैसा का वैसा बना हुआ है जो राजा रडबों के टाइम का है अगर आप स्वाद लेना चाहते हैं तो जयपुर में अच्छे अच्छे चाट या आप इसके शौकीन हैं एमआई रोड पे और जयपुर की जो पुरानी गलियां हैं उनमें आप जा सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी एल की मिठाइयाँ आप खा सकते हैं आप पिक्चर आप चाहते हैं कि मेरे को Uh, 90s में मेरे फादर जैसे मूवी वो देखा करते थे 80s में 70s में उस पिक्चर हॉल का अगर आप uh, मजा लेना चाहते हैं तो आप राज मंदिर में मूवी देख सकते हैं जब आप लंच में उसकी रोशनी देखेंगे तो आपको वही फील आएगा कि मैं 80s का पैदा हुआ बच्चा हूं <laughs> तो जयपुर बहुत अच्छी सिटी है और जयपुर के लोग मीठे हैं शुरू से मीठे हैं पधारों मारा देश हमारे राजस्थान की परंपरा है और जयपुर में आपको ये सब चीज़ देखने पड़ेंगे इसी के साथ अगर आप ग्रामीण जयपुर देखना चाहते हैं राजस्थानी खाने का मजा लेना चाहते हैं तो आप चोखी ढाणी जाइए वहाँ आपको ये ही लगेगा कि मैं किसी ग्राम में आ चुका हूँ तो ये सारी चीज़ें जयपुर में विशेष हैं जो मेन मेन साइड सीन है आप चाहें तो उनको कर सकते हैं क्या बात है चलिए मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बैठे बैठे जयपुर का आनंद उठा रहे होंगे <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम संगीत सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि संगीत कौन सा पसंद करते हैं एक हाथ गीत जो आपको अभी याद आ रहा है तो एक लाइन जरूर सुनाइए देखिए मैं अभी यहाँ कुछ दिनों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ मेरी मदर तो काफ़ी सालों से है पत्नी भी जाती थी अगर मैं मेरी आज मन की बात कहूँ तो मैं ब्रह्मा कुमारी जाने से भागता था <laughs> पिछले दो महीने में मुझे कुछ लगा हुआ और मुझे बाबा का आशीर्वाद मिला अभी भी अगर मैं एग्जा प्रोफेशनल बात करूँ तो 30 सितंबर मेरी ऑडिट रिटर्न की लास्ट डेट थी <laughs> जो दो दिन तक बढ़ी ही नहीं मेरी दिन की ट्रेन के टिकट कराई हुई रह गई <laughs> और फिर बाबा का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि रात को नौ बजे डेट एक्सटेंशन का नोटिस आया जो सबसे क्रूशल टाइम हम टैक्स अगर श्रोता सुन रहे हैं जो टैक्सेशन में जाना जाता तो ऑडिट मंथ सबसे क्रूशल टाइम होता है हमारे लिए तो लास्ट में डेट बढ़ी और मैं आ गया तो मैं अगर दो लाइन में कितने दिनों में सुनी मैंने तो मैं बाबा की गुन ही गुनगुनाना चाहूँगा वही मेरे को बाबा तेरी मीठी मुरली के धुन सुनकर के मन हर <laughs> क्या बात है क्या बात है चलिए बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया जो हम सभी को एक स्नेह और प्यार में बांधता है परमात्मा के तो आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर संदीप जी से बातें करेंगे आप सुन रहे हैं रेडीमोथ वन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो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 जरों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे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 वो दिन कहते थे तेरी तेरिया में नजरों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको भर तुमको न भूल पाएंगे रात है अपनी नजर में आज दिन भी तुम रहा चाहेंगे तुमको भर तुमको भू कल खेल में हम हो ना हो नह में तारे रहेंगे सदा कल खेल में हम हो ना हो नह में तारे रहेंगे सदा भूल दोगे तुम भूल देंगे बो पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा अपने निशान इसके सिवा जाना कहाँ जी चार जब हम तो आवाज दो हम हैं वहीं हम हैं जहाँ अपने यहीं दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संदीप अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और टैक्सेशन के बारे में हमने बातें की और मैं अब थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा टैक्स की शुरुआत क्यों हुई किस तरह से हुई थोड़ा सा बताइए और फिल्म हमने देखी थी एक बार वो थोड़ा सा इसके इसका इतिहास और हमारे लिए ये क्यों जरूरी है वो आप बात करें, तो देना पड़ता है तो सवाल ये है की हम सरकार से क्यों आशा करते हैं कि ये सड़क क्यों बनानी पड़े सरकार को सरकार क्यों फिर मेडिकल चेकअप के सुविधाएं प्रदान करें सरकार और जो बस फैसिलिटीज़ हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं आज वो क्यों प्रदान करें तो सरकार के पास फंड और धन कहाँ से आएगा अगर हम अगर अपने पास से अगर हमने एक लाख रुपए कमाया और एक लाख में से अगर हम बीस सरकार को देते हैं तो उसी से तो वो फ़ंड जनरेट होता है और उसी से काम तो ये तो शुरू से ही जो टैक्सेशन तो अब कोई नया रिफॉर्म नहीं है पुराने ज़माने में इसको लगान के नाम से मानते थे जो राजा महाराजा रजवाड़ों के टाइम पर जो लगान लिया जाता था किसानों से वो भी तो टैक्स ही था तो उसको नई तरह से कन्वर्ट करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों बना दिए गए इनकम टैक्स वो है जो आप अपने इनकम कमाते हैं उस पर टैक्स देना है और उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आज जीएसटी हो गया है आप जो माल खरीदते हैं उस पर टैक्स देना तो वो कलेक्ट किया हुआ पैसा कहीं ना कहीं सरकार में हमारी भलाई के लिए जाता है आज हम ब्रह्मा में मैं यहाँ हूँ इतना बड़ा आश्रम है आज जो मैंने लंच किया इतना शानदार भोजन मैं शायद मेरे घर में भी नहीं बनता है और इतना बढ़िया भोजन और इतने हज़ारों हज़ार यहाँ पे लोग आए हुए हैं उनको इतने प्रेम से मैं यहाँ रेडियो मिर्च एफएम में भी आया अभी लंच किया तो मैंने देखा क्या है मेरी उत्सुकता हुई कि क्या है देखता हूँ और मैंने नहीं सोचा था या मेरी पत्नी ने भी मेरे साथ आई वो सोचती थी चलो ठीक है चलते हैं कि मैंने यही नहीं सोचा था कि मैं यहाँ बैठ के आज इंटरव्यू दूंगा तो ये एक बड़ी बात है टैक्सीशन एक इम्पॉर्टेंट थिंग है अगर हम ईमानदारी से अपना टैक्स देंगे तो ही हम देश का भला विकास की बात कर सकते हैं और इस समय अगर मैं उन लोगों को भी एक आइडेंटिफाई करना चाहूँगा कि अगर हम ये सोचें कि कर चोरी करके हम बच जाएंगे समय अब वो आ रहा है और ये किसी पर्टिकुलर लोग कहते हैं कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर है या ये गवर्नमेंट है ये, ये गवर्नमेंट है, है मैं ये कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है अगर दूसरी गवर्नमेंट आती तो क्या देश की गाड़ी रिवर्स में चलने लग जाती क्या जो नियम कानून कायदे आए हुए हैं तो जो स्ट्रिकनेस हुई क्या वो रिवर्स हो जाती वो संभव नहीं है तो ईमानदारी से आपका टैक्स दे नहीं तो आने वाला भविष्य ऐसा है ये इतना माइन्यूट होता जा रहा है कि आपको पास जो काल जमा काला धन है आप सोचेंगे कि मैं इसका क्या करूं वो मेरे हिसाब से तो सर्दियों में सिर्फ तापने के ही काम आएगा उसके अलावा कुछ नहीं होगा तो ये ज़रूरत है हम ईमानदारी से अपना टैक्स दें उस चीज़ देश का हम आगे बढ़ा सकते हैं संदीप जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और टैक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है वो आपने बताया और इसके साथ में सरकार किस तरह से उन्हीं पैसों से हमारी सुविधाओं के लिए चीज़ें बनाती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे ही हेल्प होता है और फिर इन चीज़ों को जैसे कि हम लोग अगर थोड़ा सा सोचते हैं लास्ट लास्ट में जैसे संदीप जी ने बताया कि टैक्स चोरी की बात आती है तो ये भी हम लोग जो है इस चीज़ को ना करें क्योंकि इसमें फिर वापस एक चीज़ को छुपाने के लिए फिर हजारों झूठ बोलो फिर हजारों झूठ बोलने के बाद फिर कहीं ना कहीं वाडा फोड़ हो जाता है तो ऐसी कई घटनाएं हम लोग देखते हैं आए दिन न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनलों में तो वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं बाहर आ जाती हैं तो इससे अच्छा है कि आप उन चीज़ों के साथ डील पहले से ही ईमानदारी से आप टैक्स भरें और अपना जीवन व्यापन करें तो बहुत ही अच्छा है और टैक्स भरना आपके हित में है और आपके वजह से सरकार भी जो है दूसरों को या फिर जिनकी ज़रूरत है उन तक पहुंचती है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि संदीप जी आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आपकी हॉबीज़ क्या है आपकी रुचि क्या है थोड़ा सा बताइए देखिए मेरी हॉबीज़ चूंकि मैं मानसिक कार्य से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में भी ज्यादातर सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं स्टेज को हमेशा लीड किया मैंने स्टेज पे हमेशा रहा अच्छा। आज भी अब यू कहें कि मैं ब्रह्मा कुमारी से तो अब जुड़ा हूं पर मेरे घर में आ, मेरे को गायन का शौक है एक बाथरूम सिंगर हूं तो मेरी <laughs> हम <laughs> बाबा कमरे में जाते हैं पीस लेने तो ऐसे मेरे लिए एक गाने का कमरा अलग से था जिसमें मेरी जो गाने अलग से तो क्या जो मेरी धर्मपत्नी का जो अगर वैनिटी रूम जिसको हम कहते हैं ड्रेसिंग रूम है उसको बंद करके रोज आधा घंटे में एक घंटा कुछ ऐप डाल करके गाना गाया, गाया कर बिकॉज हम किस किस लिए क्या कर रहे हैं हम पीस चाहते हैं मानसिक अगर मेरा मेंटल वर्क है तो मुझे दिन भर का मेंटल के बाद अगर मुझे दूसरे दिन रिफ़्रेश होना है सही काम करना है अपने क्लाइंट के फेवर में काम करना है तो मुझे पीस चाहिए तो इसलिए मेरे को हॉबीज़ मुस्लिम गाने की हॉबीज़ हैं या सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की हॉबीज़ हैं खेल की दुनिया से मैं कुछ थोड़ा सा शुरू से ही दूर रहा हूं स्टेज की आ, मैंने कई स्कूल के टाइम में नाटक भी किए हैं भगत सिंह के जो नाटक था उसमें मैंने सरकारी वकील का भी रोल किया हुआ है <laughs> <laughs> और कई तरह के नाटक किए हैं कई तरह के गायन भी किए हैं सांस्कृतिक रूप से इन चीज़ों में मैं हमेशा आगे रहा हूँ क्या बात है क्या बात चलिए आपकी हॉबीज सुनकर हमें भी अच्छा लगा और जाते जाते मैं कहूँगा एक मैसेज के तौर पे हमारे सभी श्रोताओं को आप क्या बताना चाहेंगे मैं मैसेज के तौर पे यही बताना चाहूँगा श्रोताओं को कि मैं अब जागा मुझे एकदम से महसूस हुआ आज के युग में जो जिन समी हमारे साथ समस्या है वो है मानसिक अशांति मैं ये इसलिए नहीं कि मैं ब्रह्मा कुमारी में बैठा हूँ इसलिए ये बात बोल रहा हूँ मानसिक अशांति ही हमारी सारी समस्याओं को पैदा कर देती है नेगेटिव सोचना हमेशा उसको नेगेटिव एनर्जी से सोचना नेगेटिव बातें सोचना ये आज सबसे बड़ी समस्या है अगर हम पॉजिटिवली सोचेंगे अगर हम ब्रह्मा कुमारीज में देखें तो अगर ब्रह्मा कुमारीज में एक ब्लेसिंग कार्ड दिया जाता है या कहीं भी आज यहाँ पे भी एक एग्जीबिशन लगी हुई है वहाँ पे भी कार्ड्स दिए गए या स्पिन एंड विन वाला भी अगर मैंने देखा तो हमेशा आपको पॉजिटिव बातें ही की जाती है तो अगर आप अपनी तरफ से पॉजिटिव बातें करेंगे पॉजिटिव थाट रखेंगे तो आप खुद का तो भला ही भला करेंगे और इसके अलावा आप अपने साथी जिनका जीवन गलती गलत रास्ते जा रहा है उनको भी आप पॉजिटिव कर देंगे तो सबसे बड़ा जीवन का मंत्र जो मैं मानता हूँ बी पॉजिटिव यू विल बी विन एब्सुलटली विन विल ऑलवेज आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप हमेशा जीतेंगे अगर आप नेगेटिविटी दिमाग में रखेंगे दूसरे से डरेंगे घबराएंगे या जलन रखेंगे इनमें से कोई भी चीज़ रखेंगे तो आप अपना भी नुकसानने वाले का तो नुकसान कर ही रहें नेगेटिव वाइब्रेशन से खुद का भी नुकसान कर लेंगे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया संदीप जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए इसलिए कहा जाता है बी पॉजिटिव अपने विचारों में अपने व्यवहारों में अपने सोच में हमें जो है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही हमें जो है आ, सफलता भी मिलेगी और हम सबके साथ मिक्स भी हो जाएंगे और कोई मुश्किल आए तो उसे आराम से हल भी कर सकते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर समय जो है कभी भी मुश्किल आ रहे है तो उसमें पक्ष ज़्यादा नेगेटिव विचारों का होता है तो उससे अच्छा है कि आप कोई भी मुश्किल आए पॉजिटिव एसेड की तरफ ज़्यादा दान दें पॉजिटिव सोचे तो चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएगा तो चलिए बहुत ही प्यारा से मैसेज दिया संदीप जी ने एंड संदीप जी हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू मुझे थैंक यू थैंक यू तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलता है अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमागनीसा सुनते रहो बस कर रात रहो